संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व अर्जुन के द्वारा का का तथा हाथ से राजा संजय कहते हैं महाराज अर्जुन ने मंगल ग्रह की भांति वक्र और अति वक्र गति से चलकर बहुसंख्यक संसप्तकों का संहार कर डाला अनेकों पैदल घोड़सवार रथी और हाथी अर्जुन के बाढ़ों की मार से अपना धैर्य खो बैठे कितने ही चक्कर काटने लगे कुछ भाग गए और बहुत से गिरकर मर गए उन्होंने भल्ल छूर अर्थचंद तथा आदि अस्त्रों से अपने शत्रुओं के घोड़े सारथी ध्वजा के हथियार भुजाए और मस्तक काट गिराए इसी बीच में उग्रायुद्ध के पुत्र ने तीन बाणों से अर्जुन को बेंध दिया जब एक अर्जुन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया उस समय उग्रायुद्ध के समस्त सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शत्रों की वर्षा करने लगी, परंतु अर्जुन ने अपने अस्त्रों से शत्रुओं की अस्त्र वर्षा रोक दी और सायकों की झड़ी लगाकर बहुतों से शत्रुओं का वध कर डाला उसी समय भगवान श्रीकृष्ण ने कहा अर्जुन तुम खिलवाड़ क्यों कर रहे हो इन सत्समतकों का अंत करके अपकर्ण का वध करने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ अच्छा ऐसा ही करता हूं यह कहकर अर्जुन ने शेष संतप्तकों का संघार आरंभ किया अर्जुन इतनी शीघ्रता से बाढ़ हाथ मिले संधान करते और छोड़ते थे कि बहुत सावधानी से देखने वाले भी उनकी इन सब बातों को देख नहीं पाते थे अर्जुन का लाखों देख स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्य में पड़ गए उन्होंने अर्जुन से कहा पार्थ इस पृथ्वी पर दुर्योधन के कारण राजाओं का यह भय महाभयकर संहार हो रहा है आज तुमने जो पराक्रम किया है वैसा स्वर्ग में केवल इंद्र ने ही किया था इस प्रकार बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन चले जा रहे थे इतने ही में उन्हें दुर्योधन की सेना के पास शंख दुंदुभी हेरी और पणव आदि बाजों की आवाज सुनाई दी तब श्री कृष्ण ने घोड़ों को बढ़ाया और वहां पहुंचकर देखा कि राजा पांड के द्वारा दुर्योधन की सेना का विकट विध्वंस हुआ है यद एक उन्हें बड़ा विस्मय हुआ राजा पांडे अस्त्र विद्या तथा धनुर्विद्या में प्रवीण थे उन्होंने अनेकों प्रकार के बाण मारकर शत्रु समुदाय का नाश कर डाला था शत्रुओं के प्रधान प्रधान वीरों ने उन पर जो जो अस्त्र छोड़े थे उन सबको अपने सहायकों से काट कर वे उन वीरों को यमलोक भेज चुके थे क्षितार्थ ने कहा संजय अब तुम मुझसे राजा पांडे के पराक्रम अस्त्र शिक्षा प्रभाव और बल का वर्णन करो संजय ने कहा महाराज आप जिन्हें श्रेष्ठ महारथी मानते हैं उन सबको राजा पांड अपने पराक्रम के सामने तुच्छ गिनते थे अपने साथ भीष्म और द्रोण की समानता बतलाना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था श्री कृष्ण और अर्जुन से किसी भी बात में वे अपने को कम नहीं समझते थे इस प्रकार पांड समस्त राजाओं तथा तो संपूर्ण अस्त्रधिक अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे वे कर्ण की सेना का संहार कर रहे थे उन्होंने संपूर्ण योद्धाओं को छिन्न भिन्न कर दिया हाथियों और उनके सवारों को पताका ध्वजा और अस्त्रों से हीन करके रक्षकों सहित मार डाला पुलिंद, खस, बालिक, आंध, कुंतल, और भोज देशी शुरों को शस्त्रहीन तथा कवच शून्य करके उन्होंने मौत के घाट उतार दिया इस प्रकार उन्हें कौरों की चतुरंगडी सेना का नाश करते देख अस्वस्थामा उनका सामना करने के लिए आया उसने राजा पांडे के ऊपर पहले प्रहार किया तब उन्होंने एक करणी नामक बाण मारकर अश्वस्थावा को बिन्द डाला इसके बाद अश्वस्थावा ने बर्म स्थानों को विदिर्ण कर देने वाले अत्यंत भयंकर बाण हाथ में लिए और राजा पांडे के ऊपर हंसते हंसते उनका प्रहार किया तत्पश्चात उसने तेज की हुई धार वाले कई तीखे नाराज उठाए और पांड पर उनका दसवीं गति से दसवीं गति से मारा हुआ बाण मस्तक को धड़ से अलग कर देता है प्रयोग किया परंतु पांड ने नौ तीखे बाढ़ मारकर उन नाराजों को काट डाला और उसके पहियों की रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी मार डाला अपने शत्रु की यह पूर्ति देखकर अस्वस्थ ने धनुष को मंडलाकार बना लिया और बाणों की व्यवसार करने लगा आठ आठ बैलों से खींचे जाने वाले आठ गाड़ियों में जितने बाढ़ लदे थे उन सबको अस्वस्थ ने आधे प्रहर में ही समाप्त कर दिया उस समय उसका स्वरूप क्रोध से भरे हुए जमराज के समान हो रहा था जिन लोगों ने उसे देखा वे प्राय होश हवास को हो बैठे अश्वस्थामा के चलाए हुए उन सभी बामार ने, ने उनकी ध्वजा काटकर चारों घोड़ो और सारथियों को यमलोक भेज दिया तथा अर्धचंद्रकार बाण से धनुष काटकर रथ की भी धज्जिया उड़ा दी उस समय यद्यपि महारथी पांडे रथ से शून्य हो गए थे तो भी अश्वस्थामा ने उन्हें मारा नहीं उनके साथ युद्ध करने की उनकी इच्छा अभी बनी ही हुई थी। इसी समय एक महाबली गजराज बड़े वेग से दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा उसका सवार मारा जा चुका था राजा पांड हाथी के युद्ध में बड़े निपुण थे उस पर्वत के समान ऊंचे गजराज को देखते ही वे उसकी पीठ पर जा बैठे उन्होंने हाथी को अंकुश मार कर आगे बढ़ाया और सिंहनाद करके द्रोणपुत्र के ऊपर एक अत्यंत तेजस्वी तोमर का प्रहार किया तोमर की चोट से अश्वस्थामा के सिर का सुवर्ण में मुकुट चूर चूर होकर खन हुआ जमीन पर जा गिरा अब तो क्रोध के मारे द्रोण कुमार के बदन में आग लग गई उसने शत्रु को पीड़ा देने वाले यमदंड के समान भेंगकर चौदह बाढ़ हाथ में लिए उनमें से पांच बाढ़ों से तो उसने हाथी को पैरों से लेकर सूर तक बिन् डाला तीन से राजा की दोनों भुजाओं और मस्तक को काट गिराया तथा शेष छहों से पांडे के अनुयायी छह महारथियों को इस प्रकार महाबली पांड्य को मारकर जब अश्वस्थामा ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया तो आपका पुत्र दुर्योधन अपने मित्रों के साथ उसके पास आया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने उसका स्वागत सत्कार किया